呀 yeah. भगवान श्री राम की यह बहुत कृपा है यहाँ पर बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएँ सब चर्चा हो रही आप लोग प्रतिदिन जो है पधार करके सुन रहे हैं इसलिए आप लोग के धन्यवाद है दिन दिन आप लोग का ज्ञान भक्ति बैराग्यों से बढ़ती चली जा रही संसार सब मिथ्या लगने लगा है इसलिए आप लोगों को धन्यवाद है क्या जी है? काल क्या बताए थे श्री सुखदेव जी महाराज जी आ गए हैं बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए थे सुखदेव जी ने पूछा कि मृत्यु यह मेरा नजदीक है ऐसे कौन सा कार्य करू जिससे मेरा कल्याण हो तो कोई भी मृत्युमुख में बैठा हुआ प्राणी क्या करना चाहिए सौरी से मैंने बात ना मैंने कहा कि अब सात दिन के अंदर क्या होगा तो तब तक जो है सुखदेव जी पधारे खाली बताया था सर उनको स्वागत करके बैठा के यह पूछा तो सुखदेव जी ने कहा राजन सात दिन बहुत संसार से मुक्ति केवल एक क्षण अंत समय में अगर भगवान का स्मरण करते हुए प्राण छुटे है मुक्ति अंत नाम वृणस्पति जीवन भर कुछ भी किया हो लेकिन अगर अंत समय में भगवत हो जाए अब भगवान का स्मरण होना तो क्या एक मिनटे का उसने दुष्टांत दिया कि खट्टांग नाम के जो के राजा थे उसने जो है देव, देवताओं का बड़ा कार्य किया है राक्षस लोग जब आक्रमण करते थे खट्टांग राजा जी देवताओं के पक्षे में युद्ध करके रास भगा सूर्यवंशी राजा थी खट्टवांग देवताओं ने कहा कि महाराणा आप, महाराजा आपने बहुत हमारा उपकार किया बोलिए आपके लिए क्या करें खट्टवांग राजा ने पूछा कि मेरा आयुष्य कितना है पहले बताया कब मैं मरूंगा महाराज मात्र दस तो मिनट के अंदर आपका मृत्यु होने वाली <laughs> मुहूर्त मात्र तो उन्होंने कहा था जब मुहूर्त मुक्ति मृत्यु हो जाएगा तो फिर क्या बने <laughs> उपकार आप से बस वही मुहूर्त भर भगवान का चिंतन किया समय प्राण छुट गया संसार से उद्धार हो गया शिव राम चंद्र की देखिए, यानी कि के केवल मुहूर्त भर में आज जीवन में उसने कोई भक्ति भजन कोई पाठ या पता कुछ नहीं किया था और क्या है खटांग नाम राज मुहूर्ता सबमत सृजम गतवान भयम हरिंग यानी सुखदेव जी ने कहा मुक्ति के लिए कोई तो बहुत बड़ी साधना बहुत समय की जरूरत नहीं एक मुहूर्त ही काफी लेकिन वो अंतिम समय भगवान का स्मरण हो जाए तब आपका दे वो अंत समय में स्मरण हो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम अंत समय में भगवान का स्मरण आए उसके लिए क्या करना होगा पहले से थोड़ा अभ्यास जी से आप दिन भर जो चीज को याद करेंगे रात में सपना हो जाएगा है ना? ऐसे नी बहुत जो चीज का याद करेंगे आप अभ्यास करेंगे वही आपका अंतिम समय भी आएगा इसलिए हम लोग को जो है पहले से ही भगवान का नाम जप पूजा पाठ जब तप ये सब जो अभ्यास करना चाहिए अर्जुन ने पूछा था महाराज कि आप जो कह रहे हैं अंत तो समय में स्मरण करने से मुक्ति हो जाएगा लेकिन बड़ा चंचल है मन चंचल ही मनम कृष्णम प्रमादि बलवृढ़ बड़ा ही चंचल है कि से फिर भस्म करे मन आपके ऊपर लगा लगावे अभ्यास न तो गौ कंते अभ्यास राम राम राम का अभ्यास करो भगवान का स्मरण का अभ्यास करो तब समय अभ्यास बना रहेगा जीवन पर जो खाई नाती पोता घर दर खाना पीना दुनियादारी यही सब में लपेटा हुआ है उसको बोले भगवान का स्मरण कर ले अंत समय में काम होगा होगा ये गांव डा की जो बुढ़े लोग है बुढा लुग है दिन रात खाली नाती पोता खिलने में लगे हैं गाय भैंस कोई दूध निकालना गोल उठाना कंड तो था गाम तो लोग बोलोगे सीधा भगवान को याद करके मर जाए तो वो <laughs> तो मरते समय भी सब बुलाते है रिश्तेदार अरे थोड़ा लड़की बोला नातिन में जी अटका हुआ है <laughs> आ, कितने लोग का में रिश्तेदार जो आते हैं नाती पोता में जी अटका रहता है वो देखते ही प्राण छोड़ जाते हैं अब मूर्ख लोग जो है गांव के जो घर के जो होते हैं उसी समय कहा से कहा से सब निमंत्र टेलीफोन करके सब बुला लेंगे रिश्तेदार आएगा तुम कौन है अच्छा अच्छा चंपा हो अच्छा आ गई हाँ देख लो ठीक है लड़की देख लिया छोटी वाली आ गई बड़ी वाली अभी तक आई नहीं है बड़ा लड़का भी आधा रास्ता में आ रहा है यही सब ग होता है ना अच्छा यही सब मिलने से क्या होता है दुनिया भरे बोला कितने लोग मुंह खोल के, है खो लो के है है मर रहा थोड़ा बोला जा करके के संडास में घुस जाए <laughs> ना ना। ये बहुत बड़ी बीमारी है ये हरेक देश में हरेक गाँव में रे घर में एक बार ध्यान रखो कोई बुढ़ा बुड्ढी अगर मर रहा हो ये जो बोलता ना उसको बुला लो उसको बुला लो उसको बुला लो थोड़ा देख ले तो समझ लो उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं उसका जीवन का नाश कर रहे हैं उसी टाइम में तो बस एक ही चीज खाली उनके पास बैठ करके सीताराम सीताराम सीताराम कीर्तन करो उसको सुने बोलो बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो ऐसे उनका अभ्यास करें अगर भगवान का नाम लेकर के प्राण छुट गया नाम सुनते सुनते जीवन में कुछ भी किया सब समाप्त हो जाएगा मुक्ति जो है सुलभ हो जाएगी एक बार ऐसे दो तीन ऐसे बुढ़ियों को मैंने हमारे नानी मर रही थी सभी सब को बुला रहे थे मैंने ऐसे जीवन नाच कर रहे बैठ कराम सीताराम सीताराम सीताराम आवाज क्या वो बोला उसको बोला आप भी बोलो बुढ़ी आती नहीं थी लेकिन एक सुनते, सुनते। धोबीन थी हमारे गाँव वो जब मर रही थी तो मेरे को बोला के तो साथ बैठा था उठता था मैं सत्संग करते रहते थी मरते समय वो मेरा गोद में उसका सर रखा है बोलो राम राम राम राम कहते तो फट कह से मर गई बहुत बड़ा चीज है इसलिए अंत समय जब अभी दो चार पांच चीज इसे करना चाहिए मुक्ति के लिए भगवान का स्मरण करे भी नहीं अगर कर रहे तो कोशिश तो करनी भगवान के धाम में प्राण छुट जाए भगवान के धाम में अगर प्राण छुटेगा फिर आप स्मरण फरने से मतलब नहीं धाम का प्रभाव आ ये काशी में अयोध्या में वृंदावन में हरिद्वार में काम मरा तो फिर वहां क्या याद किया उससे मतलब है दूसरा ये इसीलिए अयोध्या वृंदावन हरिद्वार धाम में मरने वाले कई सबके मुक्ति शिंदा घो घनसाए लोक विशोक बनाई बसाए बंदम अवध पुरी पावनी यानी कि सीता जी का निंदा करने वाले राम की भी निंदा करने वाले पापी लोग भी सीधा भगवान के धाम गए अयोध्या धाम का प्रभाव तो एक तो धाम में जाकर प्राण त्याग करे इसलिए ना कहा जाता है कि अंतिम समय में कोई धाम में चले जाने अंत समय में भगवान का स्मरण करके नाम या स्वरूप का चिंतन करके मरे है ना तो अगर मर गया है कुछ ऐसे कर नहीं पाया तो कम से कम उसके लाश के साथ तुलसी लग लकड़ी जला दे ये भी है मृत्यु के बाद भी व्यवस्था है एक तुलसी का लकड़ी भी अगर उनके चिता में डाल दिया जाता है इतना बड़ा करोड़ो पापी हो मुक्ति का एक तुलसी दाह काले भवत मुक्ति ओटी, पाप एक तुलसी का लकड़ी अगर चीता के अंदर डाल दिया जाए करोड़ो पापी के न हो मुक्ति आमला तुलसी लेकिन ये भी कर नहीं पाए मर गया जलला जी ऐसे तो उसके बाद ही व्यवस्था है गया जी में की किए बद्रीनाथ की श्राद्ध किए उनके लिए भागव्य सप्ताह उनके आवरी भी व्यवस्था है हटेल लेकर गए कोई तीर्थ में धाम उनका विसर्जन कर मरने से पहले ही व्यवस्था है मरने के बाद ही व्यवस्था है लेकिन ये जो अंतर समय में स्परण वाला व्यवस्था है इसमें कुछ नहीं अपने आप ही सहजता से क्या मालूम है ये सब काम कोई करेगा कि नहीं करेगा मर जाने के बाद कोई तुम्हारा लकड़ी तुलसी लकड़ी डालेगा कि नहीं <laughs> व्यास श्राद्ध करेगा कि नहीं पद्रीनाथ पिंड करेगा कि नहीं भागवत सप्ताह करेगा कि नहीं मेरे को विश्वास है मेरे को नहीं लगता है कोई सौ आदमी, आदमी को हजार आदमी को करता होगा ये भागो भागव सप्ताह हमारा तो गांव में मैं देखा हूँ तीस साल से भी और हड्डी लटका कर रखा गया है कब संजोग होगा तो लेकर प्रयागराज में हम लोग को तुम्हारा अरे आपका बगल में है इसलिए जो दक्षिण भारत वाले है गंगा दूर है वो तो गंगा चक्कर में ही रहते हैं दूसरी जगह में डाल देना चाहिए तो लोग का जब सन जगह बनेगा तीर्थ यात्रा का हरी नारायण हरी नारायण हरि नारायण तो ये सब बाद में कोई करेगा कोई भरोसा नहीं मेरे भाई लड़के बच्चे नागिक आगे ले पीट तो कोई भरोसा ये मरने के बाद करेंगे कि मरने के बाद कोई तुलसी लकड़ी डालेगा कि कोई तीर्थ स्थान में लेके पिंडदान में करेगा इसको भरोसा नहीं आज कल सब चित्र लोग मरा था तो उसका जो है हड्डी जो है ना क्या रखते हैं कलश में भर के अरे नहीं ये कलश में अस्थिया रखते हैं लेकिन विसर्जन करें तो बहुत दिन हो गया उसका विसर्जन नहीं किया तो बुढ़ा सपने में आकर पत्नी से बोला मेरा विसर्जन कर दो मैं दुख भोग कर रहा हूँ मेरा मुक्ति हो जाए तो पत्नी ने बोली लड़का का बेटा तुम्हारा बाप आया था बोला अस्थि जो लड़का इसे विसर्जन कर दो प्रयागराज में या गंगा जी में था तो लड़का को दे दिया उस, बाइक में लटकाया बाइक में ना महाल सी आदमी था वो जा रहा था रुचारी गंगा इधर क्रिकेट आ रहा था भारत पाकिस्तान का <laughs> इसलिए देखा है कि नाला जा रहा है किसको गए नाला जाना नाला जाएगा गंगा वो में फेंक दिया सोचा अपना पहुंच जाएगा लेकिन वो पहुंचता नहीं लटक गया साइड में कहा <laughs> तो दस दिन के बाद बुढ़ा फिर सपना दिया तुमको बोला था अब फेंका नहीं ना फेंका तो है लड़का ना फेंका लेकिन वो जाकर नाला में अटका हुआ है गंगा जी में कहाँ पहुंचा है तो नाला के जो है ऐसे फेंक दिया नाला में तो तुरंत सुबह हो जाए माँ बोली क्यों तुम बाप का अस्थिर के गंगा में नहीं फेंका कोई नाला भी फेंक दिया ना वो नाला जाके गंगा जा ना में पहुंच जाएगा ना अरे मूर्खो रास्ता में कहाँ अटक गया है? हमारा बाप फिर सपने में आए थे नहीं बुढा को कोई काम धंधा कुछ है नहीं है मेरे को बार बार भेज रहे हैं बुढ़ा खुद लेकर फेंक क्यों नहीं देता है पता <laughs> ही उनका अगर अधिकार होता थो तो थोड़ी तो खुद फेंक देता है उन लोग का अधिकार खत्म हो जाता है यहाँ से जान जिंदा रहते हुए रहत जो कर लोगे वही होगा आओ वहाँ से अगर आप कुछ नहीं कर सकते जैसे कोई मंत्री पद पर है तब तक है जो कुछ कर सकता है प्रधानमंत्री है या कोई पद भी पर या कोई कलेक्टर है पद से हट जाने के बाद आओ उसका पावर खत्म है ना ऐसे ही शरीर छूट जाने के बाद इस संसार में आकर अब कोई आप धर्म कार्य नहीं कर सकते ये अधिकार केवल मनुष्य को मिला है देवताओं को मैं देवता यज्ञ करके तपस्या करके भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा नहीं देवता को जो ड्यूटी दिया गया वही काम करेगा देवता इसलिए तो बनाए यहाँ आ करके भजन तपस्या करके देवता बनाए तुम्हें वो ड्यूटी पूरा करो अब तुम तो मुक्ति नहीं हो सकता है ए अधिकार केवल मनुष्य को मिला है इसीलिए मनुष्य शरीर को देवताओं से भी दुर्लभ है जैसे बालक का जब तक कोई लड़का जब तक शादी ब्याह नहीं गया है चाहे कुछ भी हो चुन सकता है बाबा जी बन जाओ कि शादी करो क्या करू लेकिन एक बार अगर आ गए दो तीन बाल बच्चे अब उसका गया सकता है जो अपना मनमान नहीं कर सकता है कि मैं बाबा जी बन कि ये कर तो दू फिर डंडा फूल पड़ जाएगा पूरा बेलना अभी चाहे तो बाबा जी थोड़ी बन जा हरि ना नारायण हरि नारायण पड़ जाएगा बिलना तो अगर कहा चला भाग्य चला गया तो मालूम पड़ गया वहां है तो तुरंत तो पहुंच जाएगी है है ना ऐसे समय होता है मनुष्य जो है जब तक शरीर रहे तो करू, करू, करू, करू, करू, करू, तब तक भजन करो तपस्या करो साधना करो तीर्थ करो व्रत करो जब करो तब करो उसके बाद यहां से चले जाने के बाद फिर वहां कोई काम नहीं यहाँ का कोई चीज अब वहां काम नहीं करेगा वहां का चीज फिर काम करेगा देवता बन गए अब वहां का माहौल अलग तो इसलिए पित्र लोग को भी आकर अपने आप पिंडदान नहीं कर सकते तो भाई एक कह रहा था जीवन रहते हुए ही अपना कल्याण का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए लड़के बच्चे भरसपत मरने के बाद मेरे जो लाश में कोई तुलसी का लकड़ी जलाएगा कोई आमला डालेगा कोई भागवत सप्ताह करेगा ये सब तो चक्कर मत रहो पहले से ही अपना भगवान का नाम लेने का अभ्यास करो भगवान का स्मरण करने का अभ्यास दिए तो वो अंत समय में अपने आप ही आएगा नहीं आएगा तो भगवान ने कृपा करेगी स्मरण करा देते ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ क्या मालूम जप रहा हूँ बहुत नाम ध्यान भी कर रहा हूँ क्या मालूम स्मरण होगा कि नहीं ऐसे डरने की जरूरत नहीं जब आपका जप है तपस्या है भजन है साधना है तो भगवान उसी समय अपने आप स्मरण कराए भगवान की कृपा होती और एक परीक्षा आपको लोग बताऊ आप कभी सपने में मरते हुए देखे अपने को शेर खा रहा हो या कोई आकाश में उड़ गिर रहे हो मरने का आ गया समय कभी देखेगा नहीं सपने में मैं कितने बार देखा हूं परस जैसे गिर रहा हूं जमीन पे उड़ रहा था गिर रहा हूं कोई जंगल पहाड़ में पहाड़ी में ऐसे में देखा हूँ कितने बार सपन अब मैं सोचा कि अब गया पहाड़ी नीचे है अब गिरे गिरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अब बचने का कोई चांस नहीं तो फिर क्या करे जय प्रभु श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सपने में लेकिन जैसे भगवान का नाम जब तुरंत फिर नींद खुल जाए ऐसे में देखता एक बार समुद्र में गिर रहा था आकाश मुड़ रहा था समुद्र में गिर पाएंगे अब समुद्र का लहर में कौन से बचने अब मरना ही लेकिन उससे पहले राम राम राम राम राम राम राम राम राम तो ये जो प्रमाण है ये जो हो रहा है इसका मतलब कभी भी अगर मौत का समय आ गया तो जरूर स्मरण आया दिन ना जा रहे कोई पहाड़ी में पहुंच जा रही है बस गिरा तो उसी टाइप में भी अगर आपका ऐसे अभाव आ रहा है तो उसी समय तो भी राम नाम स्मरण हो जाए कभी सपन देखे मृत्यु सपना। श्रीराम अब मेरे को पूरा यकीन है अगर मृत्यु का समय आएगा तो मेरे को राम नाम का स्मरण हो जाएगा श्री राम लेकिन ये भगवत कृपा है कृपा कैसे होगी जब आप प्रतिदिन जब बढ़ाएंगे पूजा पाठ बढ़ाएंगे जब तब पढ़ाएंगे नहीं बोले कि आप कुछ नहीं कर रहे सीधा उसी टाइम में ही हम स्मरण आ जाएगा कृपा नहीं होगा बहुत सारे इसे देखा गया है हमारे जो पाल दि थे पालियात थे एक बार ये उनकी मां मर रही थी यहां सुन था सत्संग बोला कि राम नाम जपो राम नाम जपो सब दुनियादारी छोड़ो भगवान का स्मरण करो राम नाम नहीं रे तो जा नातिया वाला पहले था देख लो राम राम राम छोटका नाती लेकर दे दिया वो नाती को देख देख के पर लगता है मुझे आगे दूसरा नाती होगी पैदा होगी नाती नहीं होगी <laughs> आ, एक बात बता दी जो बुढे लोग है ना वो मरते समय जो नाती फाती देख के मरते है ना या लड़के लोग कुछ देख देख के ऊपर आ करके लड़का का लड़का बन जाते है उसी घर में ही फायदा हो जाता है इतना मुहरत है कि ना मरते समय वही सुन करके मरते आ, श्राम, श्राम, श्राम, श्राम। श्राम। बहुत कठिन है कोई लाखों में एक होता है जो मरतेष्मा भगवान बाकी सब वही घर द्वार जमीन जायदाद परिवार संसार मैं आप लोग को बताया था एक बुढ़ा मर रहा था बहुत संपत्ति बुढा कमाया था तीन तीन लड़के जमीन जायद बहुत बनाया था लेकिन जब प्राण छूट रहा था तो देखा है कि एक बछड़ा एक झाड़ू नहीं होता है घास का झाड़ू होता था उसको बछड़ा खा रहा दस रुपया का कि पांच रुपया का झाड़ू था बुढा सोचा है कि कोई भी उसको हटा नहीं रहा है पूरा झाड़ू खा जाएगा दस रुपया का नुकसान हो जाएगा बुढा पड़ा है इसे सब तो लोग रिश्तेदार लोग सब घेरे हुए हैं मरने वाला है लेकिन बुढ़ा के सामने वो झाड़ू बछड़ा खा रहा है बुढ़ा वो चिंता है कि मैं मेरे रहते हुए कोई ध्यान नहीं दे रहा है दस तो रुपया का झाड़ू नुकसान हो रहा है तेलो मरने वाले क्या ध्यान नहीं इसीलिए बुढ़ा बोल रहा है उह। उह। उह। <laughs> लड़के ने बोलेगा क्या क्या हुआ कुछ बोलना चाहते हो ना बो, बो, बो, बो, बो, वो वो मैंने झाड़ू के बारे में बताना चाहते मुंह खुल नहीं है, बड़ा लड़का लगता है पिताई सोना चांदी छिपा कर रखे हैं वो बताना चाहते हैं लेकिन मुंह खुल नहीं रहे हैं पहले जमाने में बुढ़ा बुढी लोग बहुत माल पानी छिपा कर रखते थे गुप्ता रखेगी नहीं कुछ मालपन मतलब <स्> गुप्त रूप में हाँ रखेगी सब कहीं एक लाख दो लाख रुपया पचास हजार एक लाख दो लाख ऐसे छिपा कर किसी पता ना चले घर वाले को ऐसे रखना चाहिए सब बता देंगे सब घर वाले दे तो उन लोग बहू का तो एकदम तो पैन नजर रहेगा एकदम पूरा है तो काम भी रखी है छिपा छिपा सब ले लेंगे तो कुछ रखे हैं कि मरना कैसे लगते हैं अरे डॉक्टर बोला डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब खाली पूछे इस कीजिए बूढ़ा खाली शब्द बोल दे लगता है कुछ माल पानी छिपा कर रखे हैं बताने जाते ना देखो भाई ए, ए लेकिन महंगा इंजेक्शन है एक इंजेक्शन पाँच हजार रुपया कम से कम तीन इंजेक्शन मारेंगे बोलेगा बुढ़ा ठीक है ठीक है ठीक है दो चार तोला सोना का ही बता दिया तो काम तीन इंजेक्शन मारा पंद्रह हजार तो बूढ़ा का थोड़ा मुंह खोला और एक मारो जैसे चार जैसे मारा तो बुढ़ा का मुंह खोला हाँ पिताजी बोलिए काम पर कितना सोना रखे है क्या कुछ रखे कुछ बोलना चाहते है नरे मोर को मेरे रहते हुए देखो झाड़ू जो है वो बछड़ा खाए जा रहा है मेरे रहते हुए कोई ध्यान नहीं दे रहे मरने का तुम क्या ध्यान दोगे इतना कहा करेगा बुढ़ा मर गया और लड़का और बहुले कह लगी तेरी सत्यानाश बुढ़ा जाते जाते 20000 का पटका लगाया गया <laughs> वो सब थोड़ी वो तो मरने वाला था वो 20 इंजेक्शन बीस हजार का लगाया ना वो सब का वही नजर पे है लड़के बच्चे लोग ना मैं आपको असली तो बताऊ तुम कितना कमा कर रखे उसी का मतलब नहीं वो सोचते कि हमको पैदा किया है अपने हमको थोड़ी हम पैदा होना चाहते थे हमको पैदा किया है हमको घर द्वारा जमीन जायदाद तो सब बना करके बैंक बैलेंस बना के देना उनका फर्ज है दे दिया तो भाई बहुत बड़ा अवसान नहीं कर दिया है क्या हम पैदा किया है ये लोग सोचते हैं ये मत सोचो कि हम लोग उनको घर दिया जमीन दिया पैसा बैंक बैलेंस रखा इसलिए बहुत बड़ा हमको हौसान मांग रहे है भूलिए वो सोचते हैं कि पैदा क्यों क्या पैदा क्या है तो हम घर चाहिए रुपया चाहिए धन चाहिए। अगर नहीं कुछ रखा है तो दस गाली सुनेंगे। हरे <laughs> नारायण अरे भक्त लोग को भी भगवान कब कभी गाली देते हैं? है कितने लोगों को मैं देखा हूं क्यों पैदा किया जब हमको ठीक से खाना पीने को नहीं मिल रहा है कि कितना भगवान है इसलिए भगवान बहुत चालक है चाहे दुष्ट हो पापी हो दुराचारी हो चाहे कई से भी हो आदमी सबके लिए पानी समान है भोजन सबके लिए समान है हवा सबके लिए समान है रहने के लिए धरती सबके लिए समान है खाना पीना ये सब इतने है ना जी सबके लिए समान्य जो भक्त लोग के लिए हवा थोड़ा कम है ज्यादा है कुछ भक्त जो नहीं है उनको हवा ज्यादा है इसमें तो नहीं नहीं शिकायत कर देंगे ना श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम तो इसी प्रकार से जो है ये जो मैं बात बताया अभी ये दुष्टांत दिया लेकिन ये सब में नन्यानवे आदमी यही चक्कर में रहते हैं इसलिए ये बहुत बड़ा चीज है अंत समय में भगवत स्मरण हो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ये करें भगवान का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें स्वरूप का चिंतन संघ चक्र गो तो या राम जी का धनुष बाण हो ये अगर आप कर रहे हैं तो भगवान सोचेंगे ये हमारा बहुत किया है तो कृपा करके जो है आपको अंत समय में अपना आप स्मरण दिला देगा आ, नहीं तो भाई बोले कि अंत में ही हम कर देंगे तो नहीं होते हैं तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि राजन आप जो है अंत समाज आपका आने वाला है उसी समय मन अगर भगवान में टिक गया तो समझ लो तुम्हारा काम मन अंत समय में भगवत स्मरण ही सबसे बड़ी चीज हम पर जो है सुखदेव जी ने आ, बड़ा अच्छा श्लोक भी कहा तस्मा भारत सर्वात्मा भगवानीश्वर हरी श्रतभ कृतिस्तभ्य स्मर्तव्यम शव सांख्य युग्याभ्याधर्मनिष्ठया जन्मलाभम परम सामं नारायण स्मृति अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाना ये सबसे बड़ा चीज है इसलिए आप डरव सात दिन है सात दिन ये आप आपको सब अभ्यास करना होगा जो कि वृत्ति समय में भगवान की याद आ जाए लेकिन परिचय इस टाइम में बताए परिच्र यहाँ पर पूछेंगे प्रभु अब समय में पर जब प्राण छूटेगा भगवान ने याद आवे तो मुक्ति तो हो जाएगा लेकिन याद आए मनो इसमें टिके उसके लिए कुछ ऐसे सरल उपाय बताइए अरे भाई कह दिया लेकिन उसका उपाय भी तो होना चाहिए जैसे कोई खांसी वाला आदमी गया खाँसते खास डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब खांसी हो रहा है कैसे क्या करूं ना तुम खासो मत ऐसे कदर से हो जाएगा बोले पागल डॉक्टर यही से ही सुखदेव जी ने कह दिया अंत समय में भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए लेकिन प्रश्न कर रहे हैं अंत समय में मेरा स्मरण रहे कोई उपाय बताइए उसके लिए सुखदेवी कहेंगे भगवान के जितने भी लीला है कथा है चरित्र है अवतार है वो सबको जब आप सुनेंगे तो मन में लगा रहेगा भगवान ऐसे ऐसे इस अवतार लेकर लीला किए हैं घर और गृहस्थी जैसा आप संसारी लोग का घर घृहस्थ की बात सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है है ना ये चार छो तो बढ़ जाएगी कौन सा बात करने नहीं में इंटरेस्ट है ज्यादा उतना क्या बैठ करेंगे ब्रह्म का चिंतन करेंगे कि माया क्या है ब्रह्म के ऐसे चिंतन करते हैं क्या हम लोग आप सत्संग लो? वाले करते होंगे लेकिन ज्यादा करके सिद्धांत है चार छो औरत तो आदमी बढ़ जाएंगे अरे इसका लड़का जो है शादी किया लेकिन दहेज उसे मिला नहीं उसका लड़के ऐसे ऐसे भागे उसका बाप ऐसे ऐसे हो गया संसार के बात करने में आप लोगों को इंटरेस्टिड रहता है सब आदमी जहां बैठते ही आप भगवान ने अवतार लेकर के यही संसार के लिए इसीलिए की चर्चा करो भगवान ने क्या कर दिया कैसे से गुप्पियों को आंख मार दिया कहीं उनको छेड़खानी कर दिया कहीं उनको जो कर लिया कहीं उनको लूट लिया कहीं उनको हरण कर लिया कहीं से कर लिया यही सब आप सुनेंगे जाओ मन अपने आप लगा <laughs> तो देगा इसमें, तो इसमें तो सुखदेवी जो है ये सब वर्ण करेंगे मन इसे बहुत टाइम हो जाएगा जय हो जय हो सद गुरु सरकार बलिहार बलिहार बलि